उनके चित में शांति ना मिली इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर राजा इंद्र ने अपनी जयंती नाम की पुत्री से कहा कि बेटी तू जाकर शुक्राचार्य को अपने मंगल कार्यों और उनकी मनुकूल सेवाओं से प्रसन्न कर दैत्यों के स्वामी शुक्राचार्य मेरे विनाश के लिए तत्पर है इंद्र की इस प्रकार बात को सुनकर उनकी पुत्री जयंती शुक्राचार्य के पास गई और वहां जाकर उसने देखा कि शुक्राचार्य ध्यान में मग्न थे वे बहुत दुर्बल हो गए थे और इंद्र की पुत्री जयंती स्वभाव से ही शुभ कर्म करने वाली मधुरभाषी थी उसने मीठी वाणी से शुक्राचार्य की स्तुति की उस अनुकूल आचरण करते हुए सेवा में दिन रात दतचित इस प्रकार उस कठिन धूम्रवत के समाप्त हो जाने पर महादेव शुक्राचार्य जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कहा कि हे भृगु पुत्र इस कठिन तप को तुम्हारे सिवाय और किसी ने नहीं किया है इसलिए तुम अपनी बुद्धि शास्त्र ज्ञान पराक्रम से देवों को परास्त करोगे हे ब्राह्मण यज्ञों और उपनिषदों की जो कुछ उनके भी जो विविध अंग उपंग और गूढ़ रस से मुझे ज्ञात हैं वे सब तुमको प्रदान करता हूं महादेव जी शुक्राचार्य को इस प्रकार वरदान देकर बार-बार अजय धनेश और अवद्य होने का वरदान दिया इन सब वरदानों के मिलने के बाद शुक्राचार्य बहुत खुश हुए इस खुशी के कारण उन्होंने सिर नीचा नील लोहित भगवान शंकर जी की इस प्रकार इष्टोदी की शीत कंट भगवान को हम परनाम करते हैं सरूप सुवर्चा रिहाड़ लोप वत्सर जगत्पति कर्पदी है हरण संस्कृत सुतीर्थ देव देव रहे उष्णीशी सुवक्त्र सहस्त्रास मिर्श वसुरेता रुद्र तप चीटवासा Qeisha Sa Sa Sa Nani QeanyaI peso-A Mung Kvaayi A force-vest- treating station 81 cuz 1988 Qe shakyini Qeany emphasizing Qeisa the tr، Qe crest- निशंकी कब्जी पिनाक सर्व एक वीर ईश्वर मृत्यु मेध्य धर्मी भगंध नाम वाले भगवन को हम परनाम करते हैं हे भगवन आपके अनेक नाम हैं आपको परनाम है आपको कोटी कोटी परनाम है हे भगवन आप प्रणव, रंगु यजु साम तीनों वेद स्वधा स्वधा सूधा, श्रष्टा धाता, होता हर्ता चक्षपन, तथा भूत भव्य भव नामों वाले काल स्वरूप वसु साध्य रुद्र आदित्य अग्नि सोम सत्य त्याग शम अहिंसक आलोभ सुवेश सर्वात्मा, आत्मा सर्व भूत आत्मा तथा सर्व भूत योग आत्मन पर्वो हम आपको नमस्कार करते हैं पृथ्वी, आकाश, दिव, महे, जप, तप, सत्य, अपव्यक्त, महान, भूत, इंद्रिय, तन्मात्र, महांत, नित्य लिंग, सुक्ष्म, चेतन, सुर्ध, विभू, नित्यामन्द, महान, लोकों में व्याप्त रहने वाले प्रभु, हम आपको परणाम करते हैं हे प्रभु इस स्तुति के नाम के उच्चारण करने वालों को आप अपना भक्त जानकर क्षमा कर, कर दें भगवान आप प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं वायु पुराण का 97 अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 98 अध्याय प्रारंभ विष्णु महात्म्य वर्णन सूत बोले हे ऋषियों नील लोहित भगवान शंकर की इस प्रकार इश्तृति करके शुक्राचारी ने उनको पुनः परनाम किया और हाथ झोलकर ब्रह्मा का उच्चारण किया उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव जी ने शुक्राचारी के शरीर में हाथ फेरा और उन्हें प्राप्त दर्शन देकर महापर अंतर ध्यान हो गए उसके बाद शुक्रचारे जी ने अपने सामने सुंदरी को हाथ जोड़े खड़े हुए देखा, तो वे बोले, हे hey सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? मेरे साथ दुख के समय दुख उठाने वाली सुंदरी तुम कौन हो? हे सुंदरी, अंगो वाली, हे सुश्रोणी, तुम्हारी इस सर्वदा एक रूप रहने वाली भक्ति प्रणाय। कष्ट सहिष्णुता और इसने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुंदरी तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं तुम्हारी जो भी इच्छा उसे बताओ मैं पूर्ण करूंगा वह चाहे कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो शुक्राचार्य के इस प्रकार कहने पर जयंती ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि तुम मेरी सभी अभिलाषाओं मेरी सारी अभिलाषाओं को आप जानते हो जयंती के इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके सभी मनोरथों को जान लिया और उससे बोले हे इंद्र पुत्री सुंदरी तुम यहां मेरी रक्षा करने के लिए आई थी हे भागिनी सुश्रणी तुम मेरे साथ 10 वर्षों तक सभी प्राणियों से अदृश्य होकर निवास हे देवेन्द्र पुत्री, अग्नि के समान गोर वर्ण वाली सुंदरी सुलोच ने मैं तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। हे मत चाल चलने वाली, तुम मेरे साथ मेरे निवास स्थान पर चलो। इस प्रकार जयंती से बातें करके और जयंती को साथ लेकर शुक्रचारिये अपने निवास स्थान पर आए और सभी प्राण धारियों से अदृश्य होकर उसके साथ 10 वर्षों तक रहने का विचार किया इधर अपने मनोरथ को सफल होकर लौट आने का हाल शुक्राचार्य का दैत्य को मिल गया तो सभी उनके दर्शन के लिए उनके आश्रम पर आए वहां जैन्ति के साथ वास करने पर अपने गुरु को नहीं देख पाए और उनके इस नीति शास्त्र को देखकर बहुत खुश हुए। उधर देव गुरु ब्रह्मपति को यह मालूम हुआ कि देवों के हित कामनाकारी जैन्ति अपने पिता की भलाई के लिए दस वर्षों से शुक्रचारी के पास गई थी और शुक्रचारी को एकांतवास करते सुना तो उनको एक अच्छा अवसर अच्छा मिला और उन्होंने शुक्राचार्य का रूप रखकर दर्शन हेतु आए हुए असुरों से कहा कि मेरे यजमानों का आदर है तुम लोगों की बलाय के कारण ही मैं अपनी तपस्या से निर्वत होकर लौट आया हूँ मैंने वह विद्या पढ़ी है जिसको प्राप्त करने को इतना कठोर तप करना पड़ा है वह विद ब्रह्मपति की ऐसी बात सुनकर सभी असुर बहुत प्रसन्न हुए और वहां विद्या पढ़ने के लिए इकट्ठे हो गए जयंती के अनुरोध पर दस वर्ष समाप्त होने के बाद शुक्राचार्य जी का मोह नष्ट हुआ और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ समय के समाप्त होने के अंत में उनके संयोग से जयंती के देवयानी नाम की कन्या पैदा हुई इसके बाद उन्होंने अपने यजमानों को देखने का विचार किया शुक्रचार्य बोले हे सुचिस्मते देवी हे देवी सादवी दिगर नेत्रवाली सुंदर प्रेक्षणा मैं अब तुम्हारे यजमानों को देखना चाहता हूं शुक्रचार्य के इस प्रकार कहने पर जयंती ने कहा कि महाव्रत अपने यजमानों का कल्याण कीजिए सतपुरुषों मैं आपके धर्म को नष्ट नहीं करूंगी सूत जी बोले हे ऋषियों जयंती से इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने बात करके अपने यजमान असुरों को जाकर देखा कि देवों के गुरु बृहस्पति ने उनका रूप धारण करके असुरों को महित कर लिया ऐसा देखकर वे असुरों से कहने लगे कि हे असुरो यह तो अंगिरा ऋषि के तुम लोग ठक गए हो, शुक्राचारी के इस प्रकार कहने पर असुर लोग आचरित चकित हो गए और वहीं पर परमखिन होकर दोनों गुरु की ओर देखने लगे। बहुत देर के बाद भीवे यह निश्चय नहीं कर सके कि इन में कौन गुरु है। बहुत देर हो जाने के बाद शुक्राचारीजी बोले, अरे दानवों, शुक्राचारी तो मै ही हूँ, य